सत्य नाम आदि सप्तलोक ब्रह्मिभूत पक्षी कृत नीडहा और कैसा है सत्यलोक जनोलोक तपोलोक इत्यादि नामों वाला सात लोक है घोसले नीड ब्रह्मा आदि भूतों रूपी पक्षियों के द्वारा कृत यह नीड यीड है घोसले के समान घोसले बने हुए हैं घोसले कौन बनाते हैं पक्षिया यहाँ पक्षी कौन है तो ब्रह्मादि से लेकर के भूत पर्यंत समस्त जीव छोटा छोटा जीव को भूत कर दिया ब्रह्मादि से आरंभ करके कीट पर्यंत जीव जो है यही पक्षी है इनके द्वारा बनाया गया नीड के समा नीड है सप्तो को इस संसार के वृक्ष में और जब नीड है और पक्षी है तो चाय ची आवाज तो चाहिए ना कुछ पक्षी तो बोलते हैं ना सवरे शाम यह कौन क्या बोल रहा है अरे प्राणी सुख उद्भूत हर्ष शोक जात नृत्य गीत वादित्र शेलित आस्फोटित हसित आकृष्ट रुदित हा हा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत बोली भूत महारवो थोड़ा सा नहीं महारव है यहाँ पर हल्का फुल्का शब्द नहीं आ रहा भयंकर शब्द हो रहा मचा हाकार मचाओ कोई कर को बचाओ बचाओ छुड़ाओ छुड़ाओ बोल रहा है मुंचा मुंचा प्राणियों के सुख को लेकर के भी बाजे गुख में भी कुछ और तरीके के बाजे का जो बचते सुख दुख भूत उद्भूत सुख दुख से उद्भूत हो प्राणियों के सुख और दुख से उत्पन्न सुख से उत्पन्न क्या है हर्ष दुख से उत्पन्न शोक उससे जन्य क्या है हर्ष शोक जात नृत्य सुख से जन्य हर्ष है हर्ष से उत्पन्न क्या होगा नृत्य गीत वादित्र नृत्य नाच होता है गीत गायन होता है वाद्य बजते हैं वीणादि वादित्र श्वेलित और विभिन्न प्रकार के जो आपके क्या के हेतु बनते हैं ताल ताल बजा देना तालियां बजाना आस्फोटन हसीित तो, हसना आकृष्ट रुदित तो, हाहा यह आपका दुख के लिए शोक शोकजन्य है आक्रष्ट रुदित तो, आक्रोशन आक्रोशन मने आक्रंदन रोना रोनालग चिल्लाना दुख में चिल्लाना और तो रोना है ये साथ दिया हाहा हाय हाय मचा हुआ है मुंच मुंच छोड़ दो छोड़ दो इत्यादि अनेक शब्द क्रद तुमुली भूत महारो अनेक शब्दों के द्वारा युक्त प्रकार शब्दों से तुमुल ध्वनि से भी जो अत्यंत गुंजायमान है ऐसा महान यह शब्द सुनाई दे रहा है इस वृक्ष से वृक्ष को काटा कैसे जाए ये अल्लाह गुला बंद हो तब कहते वेदांत विध ब्रह्म दर्शन असंघ शस्त्रकृत उच्छेद संसार वृक्ष ये संसार वृक्ष है वह उच्छेद योग्य है किसके द्वारा उच्छेद होता है ये शा, शा, शास्त्र से क्या शास्त्र है असंग रूपी शस्त्र असंग रूपी शस्त्र भी आत्मदर्शन रूपी जो असंगता ब्रह्मात् जीव ब्रह्म दर्शन रूपी जो असंग शस्त्र के द्वारा किया जाने वाला छेदन है जैसा ऐसा बौरी समास करना है उच्छेदो यी ष्टी बौरी समास में बौरी समास करना है उच्छेदो यश उच्छेद वेदांतवित जो जीव ब्रह्म जीव ब्रह्मी दर्शन ज्ञान वही है असंग शास्त्र तार शस्त्र कृतो है कृत उच्छेद जिसगा कृत नष्ट रोपी है कार्य जिसगा उसे ऐसा जो यह संसार वृक्ष अश्वत्थ वापस मंत्र में लौटते हैं उर्द मूल वाक्ष सनातन संसार है है अश्वत्था अश्वत्थवत् अश्वत्थ अश्वत्थ समान इस पेड़ पेड़ का नाम का है क्योंकि जो संसार पेड़ है, पीपल का पेड़ उसके सदृश भी लग रहा है क्या सदृश होता है अरे उसका तो मूल नीचे होता है शाखा का ऊपर होती है आप तो उल्टा बोल रहे हो उर्द मूल और रवाक शाह कैसे है? तब कहते हैं दूसरी बात को लेकर सतर्चता है यहां काम कर्म वा तेरी नित्य प्रचलित स्वभाव क्योंकि इसके पत्ते 24 घंटे हिलते रहते साल भर ये नहीं कभी और रुकते नहीं नित्य प्रचलित स्वभाव अशत पेड़ का है वो स्वभाव संसार में ये यह साधा है और वात से प्रेरित है वायु हमें लगता है स्तब्ध है वायु गर्मी के दिनों में लेकिन वो सूक्ष्म जो वायु है वो भी काफी है उसके लिए वो हिलते रहता है वात से ईरित है प्रेरित होकर के नित्य प्रचित स्वभाव जैसा बाह्य वृक्ष में है वैसे यहां वायु क्या है इस वृक्ष के लिए जीवों का काम और कर्म जीवों का काम और कर्म रूपी वात, मैंने वायु से ईरित मैंने प्रेरित होकर के नित्य प्रचित स्वभाव वाला यह संसार वृक्षा है यह शाखाएं क्या है स्वर्ग नरक तिर प्रेताद भी शाखा भी अवाक शाखा स्वर्ग नरक त्रय प्रेत आदिओं के द्वारा यह अनेकों शाखाओं से युक्त तो अवाक शाखा वाला नीचे की ओर फैला हुआ शाखा जिसका ऐसा असह पेड़ है क्योंकि स्वर्ग नरक जी क्या है आपके कर्मफल है कर्मफल भोग स्थान को फल फल के सदृश कर दिया जैसे फल लटकते हैं तो क्या होता है सारी शाखाएं नीचे की ओर झुक जाते हैं वैसे इस पेड़ की सारी शाखाएं नीचे की ओर है क्योंकि इनमें फल लगे हुए हैं क्या फल है आप कर फल रूपी लोक लटके हुए हैं स्वर्ग नरक त्रियघनी प्रेताद्योनी वाला जो विशिष्ट लोक है वे सारे लोक रूपी शाखाओं के द्वारा यह निम्न झुका हुआ शाखा वाला वृक्ष के जैसा वृक्ष हो गया सनातन अनादित चरम प्रवृत्ता सनातन है ये वृक्ष सनातन का मतलब यह अनादि होने से इसको नित्य कर दिया जा रहा है चरम प्रवृत्ता चिरका से प्रवृत्ति किसी को पता नहीं डेट ऑफ बर्थ इस संसार का जन्म दिवस कोई नहीं जानता पृथ्वी की तो जन्म दिवस गणना कर चुके हैं लोग ये जितने वैज्ञानिक लोग बैठे हैं लगे रहे और गणित कर दिए इतने साल पुराने प्रतिबोधन दिया तो एक एक है ना एक अंडा पैदा हुआ अंडा निर्विद्य था फिर वो फूट गया दो भाग में एक ऊपर एक नीचे स्वर्ण और रजत है सूर्य गिरण कारण स्वर्ण आकार दिया स्वर्ण जैसा कर दिया सब आया निचला हिस्सा रिजाकार कह दिया और फिर वो सात लोगों में बट गई फिर ये नीचे सात लोगों में हो गया फिर उसमें से और फूटे तो नक्षत्र तारे बन गए ये वर्णन जैसा शास्त्र में वैज्ञानिक वैसे ही मानते बड़ा गर्म अंडा था वो अंडा फूट गया फूट करक्षत्रा ये सब बिखर गए और वो बिखरे हुए वापस चिपकना चाहते हैं जिसे उसके चक्कर काट रहे हैं काट रहे। वापस में जाए जा ही पाते वो जब फूट गया फेंक दिया ना तो कितनी दूरी पर जब मौका लो थोड़ा जब मौके आगे पीछे होने की कोशिश कर रहे पुछलता नहीं होती है स्थान बदल देते हैं ऑर्बिट को बदल देते हैं तो वो भी मानते हैं एक अलग प्रक्रिया से मानते लेकिन यहाँ साकार ढंग से कहता बात लोग का अनुसर जाती कर संकल्प दिया और सृष्टि कर दिया आदारित आचरम प्रवृत्त चरकावत प्रवृत्त है ये दस संसार वृक्ष से जो इस एतार संसार वृक्ष का मूल है तदेव शुक्रम मन वही शुक्र है मन शुभ्रम शुद्धम शुद्ध है ज्योतिष क्योंकि ज्योतिरमय प्रकाशमय है, प्रकाश है। चैतन्यत्म ज्योतिष स्वभाव जो चैतन्य रूपी आत्मज्योति स्वभाव वाला है अदेव ब्रह्म स्वर महत्वा वही ब्रह्म है सकल का महाकल के अपेक्षा से अत्यंत महत्व होने से महान होने से हम तो जी के लिए तो, तो होता है तो है अब कल्पना जब अंत हो सब अंत हो हम लोग जो काल कृत्यपेष प्रलयों के वर्णन करते चार प्रकार के प्रलय का वर्णन करते वह का परिभाषा में आया चार प्रकार के प्रलय वर्णन किया प्रलय खल है नैमितिक प्रलय है नित्य प्रलय जिससे सुषिप्त किया है नित्य प्रलय ले लिया रोज प्रलय हो रहा है ना उसको नित्य प्रलय कह दिया रोज रोज होता है इसे नित्य कह दिया रोज रोज कर नित्य क्रम कहते हैं नित्य प्रलय है तो फिर नैमितिक प्रलय है खंड प्रलय है महाप्रलय भी अलग अलग मत वाले अलग बात करते हैं शैवे को वा महाविष्णु वाले अलग कहेंगे वैष्णव अलग करते हैं सब अलग अलग ढंग से गिनती करते हैं उसमें लेकिन ये भी सब क्या है संसार का आतंक प्रलय नहीं है ना टेम्पोरि वो लोप सा हुआ फिर आ गया हो रहा हमें लोप जैसे हो वो यहां जीवों के कागर तुम्हारे लिए वो प्रणय हो गया लेकिन जीव भी क्या है जैसे माया समुद्र में अरबों घड़ा डाल दो सारे घड़े अंदर है दिख रहे हैं क्या नहीं दिखते निकालोगे तो क्या आएगा घड़ा अपने माल के साथ है ना जिस माल को डाल करके बंद करके सील करके अंदर डाला माल के साथ तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा वो अच्छा तो माया हमें सब रह जाते ऊपर देखा दिया मैं से निकाल देते दाते थपल पे जैसे आपके सापर पदार्थ कहाँ गए जब आप सोए सुषुप्ति में गए तो सागर पदार्थ लीन हुआ लीन हुआ का मतलब क्या प्रणय हो गया कह दो या वासना में, में वही अभी भी है वासना रूपण विद्यमान रहना ही प्रणय ये तो हुआ अरे जगने के वह क्या होता है सब आगे कि नहीं आगे कहा से आ गए फिर इसका मतलब व्यवहार विशिष्ट जागृत में था तो व्यवहार विशिष्ट में नहीं है इतने तो अंतर है नहीं है बिल्कुल मत कहना है है वहां वासना रूप में ना वासना की विस्मृति हो जाएगी तो ढूंढते रह जाओगी चीज ये तो होता है ना आप पुस्तक नहीं मिल रही है कहां गई पुस्तक संबंध जो वासना हुई जागृत काल में वो विस्मृत हो गया कहा रख दिए कहां भूल गए पता नहीं भूल गए ना इसका मतलब ये ना कि चीज ही गायब हो गया चीज है कहीं है अन्य रूपेण विद्यमान है इसलिए वासना रूपेण विद्यमान हो सकता है विस्मृति रूपेण विद्यमान हो सकता है उसी को आप बने संज्ञा दे दो प्रणय प्रकृष्ट रूपेण लय हो गया लय हुआ का मतलब यानी कि विनाश हो गया संज्ञा ही दे रहे हैं संभाल करके प्रलय वासना में लय होगा लीन होके बैठा होगा और ब्रह्मा जी जब नया होगा समय मन पर क्या होगा अगला ब्रह्म प्रकट हो जाएगा जैसे वर्षा रहे तो पौधा प्रकट हो जाते हैं खड़ा कर वैसे समय पर अपना ब्रह्मा प्रकट होगा और वो ब्रह्मा क्या करे उसी माया में वासना में जो विद्यमान था वो तो माया को अवच्छन होकर चैतन्य बन जाएगा वो तो माया मायावचन चैतन्य तो ब्रह्मा है तब विशिष्ट हिरण्य और फिर वो उसमें जो वासरा विद्यमान जगत को वापस फिर प्रकट कर देगा इसलिए आत्यंतिक विनाश तो होता ही नहीं है अतय विमान क्या होगा अनादि और अनंत संसार अनादि है और अनंत है बीच में वह वासना रोपी लय को आप प्रणय की संज्ञा भरे दे दो वो मानते नहीं प्रणय जो वैदिक दर्शन वाला वो मानता नहीं मानस नहीं मानते प्रणय न उत्पत्ति न प्रणय यहां भी कनेल मुक्का आत्मा ना तस्मा आत्मना आकाश आकाश उत्पत्ति जैसा लग रहा है और यहाँ क्या करे अनादित्वा चरम प्रवृत्ता अनाद्यनंत भी है संसार और अनाद्यम का अर्थ कर दिया कारण और कार्य भाव रहित ये भी शब्द अर्थ कर दिए है कार्य कारणम अंत मने कार्यम अनादिने रहितम अनंत मने कार्य रहितम रहित जहां जैसा प्रसंग होता है वैसे वह अर्थ करता पड़ता है ब्रह्म का प्रसन्न आ गया ब्रह्म के लक्षण में आ रहा है अनाद्यनतम शब्द अपूर्व परम शब्द आ रहा है तो हम कार्य कारण भाव रहित संसार के वर्ष में आ रहा है तो जिसका आदि उत्पत्ति काल का पता नहीं इसका तो विलय काल का पता नहीं विनाश काल का पता नहीं इसका नाश कब होता है जब आपका मोक्ष होगा वास्तव में संसार का नाश कब होता है जब आपका जीवन मुक्ति हो जाती है अनुशास जीव प्रमे तन बुद्धि कर लिया तो संसार आपके खत्म हो गया इससे इसका डेट ऑफ प्रलय है तो जीवों को समझाने के लिए इतना लंबा पीरियड से ये संसार चल रहा है इतने समय के बाद खंड पड़े होगा तब तक तेरे को अनेकों जन्म लेने पड़ जाएंगे उससे अच्छा ये है छेद ये केवल आपके वैराग्यार्थ वर्णन किया है संसार के आयु संसार का सृष्टि उत्पत्ति संसार का लय ये सारा केवल अनुवाद मात्र और अनवाद प्रमाणम अनुवाद को भी प्रमाण नहीं माना जाए इसलिए इसका आदित क्या है जब आप अज्ञानी हुए जब आप अज्ञानी हुए कब पता नहीं ना आपको ही नहीं जिस दिन आप अज्ञानी हुए उस दिन यह सृष्टि आपके लिए उत्पन्न हुआ और जिस दिन आप मुक्त होंगे उस दिन आप सृष्टि समाप्त होगी विनाश इसलिए वास्तव में उत्पत्ति है न प्रणय ये असली वेदना सिद्धांत समझाने के लिए प्रक्रिया में हम कहा जहां आतु वायु बर्थ कब हुआ आत्मा से वास्तव में आत्मा से आकाश पैदा ही नहीं हो सकता निर्गुण निरागार निष्क्रिय निरावय वस्तु से सगुण से सक्रिय सक्रिय वस्तु कहां से पैदा हो जाएगा एक प्रक्रिया है आपको अपने स्वरूप की ओर ले जाने के का कहना है कि ये जो अनायत्ता चरम प्रवृत्त तदेव ब्रह्म तदेव अमृतम वही अमृत है अविनाश स्वभाव उचित यह ब्रह्म ही अविनाश स्वभाव वाला है ऐसा कथ्य थे सत्यवाद ऐसा कथन करते हैं लोग क्यों सत्य होने से अरे जगत हे जो संसार प्रसाता था वाचार विकार नाम मंद्रतम तथो ये संपूर्ण विकार क्या है नाम मात्र का खेल है वाणी का विलास है मिथ्या है, झूठा है कौन अन्यत जो ब्रह्म से भिन्न अतो मर्त्यम जो ऐसा है निश्चित रूप वह मरणशील है तस्वीन परमार्थ सत्य भ्रमणी ऐसा उस परमार्थ सत्यभूता ब्रह्म में लोकाहा गंधर्व नगर मरीची उदक माया समाह नोक है ये जो लोक है जो संसार है जो वृक्ष किया है संसार ये क्या है संसार उस में वृक्ष नगर के समान है मरुमरी का उदक के समान है माया के समान है जान के कह रहे हैं गंधर्व नगर के समान ये क्यों कह दिया इसे आप कह सकते हैं भाई पूर्व अन्य जगत की दृष्टान तो नहीं, नहीं, तो तो माया अंत में गर, छोड़ दो सब दृष्टांत माया के समान कर दिया परमार दर्शना भाव अवगमन अवगमना, अवगमना श्रद्धा आश्रता कहते हैं कि भाई देखो परमार्थ दर्शन अभाव अवगमना परमार्थ दर्शन से अभाव को प्राप्त हो जाने वाला है संसार स्पष्ट कर दो अभाव को प्राप्त होता है परमार्थ दर्शन परमार्थ दर्शन ही ना अभावम अवगमना मतलब अव प्राप्ता प्राप्त हो जाएगा अभाव को प्राप्त हो जाएगा उन लोगों का बाद हो जाता है इसका अर्थ जैसे गंधर्व नगर है पूर्व मिचिका का जल है या माया है क्या होता है जब वहाँ के वास्तविक दर्शन हो जाए वास्तविक दर्शन क्या है आप होश में आ जाएंगे अपनी कल्पना से बाहर आएंगे तो क्या होता है आपका कल्पित्व समस्त गंधर्व नगर नष्ट हो गया रह जाता है वहाँ ले नहीं आपने जान ले हो ये तो रेगिस्तान है भाई ये तो रेत गरम हो रखा है इसे लहर जैसे ऊपर है जब यथार्थ दर्शन हो गया उसके बाद में जल दिखेगा सारा प्रदर्शन तो माया मात्र है ऐसे निश्चय हो जाएगा उसका जगत कहा रहेगा उसे, का रहे उसे माया मात्र निदम सर्व निश्चय जब कर लोग जगत भी आपके रह जाएगा तब होता है जब इसका परमार्थ स्वरूप दर्शन हो जाए श्रता मैंने आश्रता हा। सर्वे समस्ता उत्पस्थ लयेश ना उत्पत्ति काल में स्थिति काल में लय काल में तीनों ही कालों में कहां ये सब कल्पना का जब ब्रह्म में ही स्थित है सर्वे मैंने समस्ता लोकाहा आश्रिता परमा सत्य ब्रह्मण कदा जवाब कदाश्रुता ब्रह्मी तब्जवादील यहाँ रजत से पुत्र स्त्रु स्थित रज्ज् रज्ज्व रज्ज्वा सर्पति पुत्र स्थित तू तब्रह्म इसलिए वह जो ब्रह्म है उसको नात्य कश्चन नाते मृदादि घटादि कार्य कश्चन कश्चित विकार विकारः उस ब्रह्म को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता कोई भी विकार कोई भी कार्य सारा ब्रह्मांड रूपा जो कार्य है वह अपना अधिष्ठागत ब्रह्म का अतिक्रमण करके नहीं रह सकता उसी प्रकार घट्टान मृदादि वह घटारे कार्य मृदा कारण है जिस मृतिका से घट पैदा हुआ वह घट अपने कारण मृतिका को अतिक्रमण करके उसे बड़ा लंबा चौड़ा होकर के रह नहीं सकता जितनी मृतिका है मृतिका में ही वह समाहित एक भी अवयव एक भी कण मृतिका से अतिरिक्त घटर गट का घटाकार कर को प्राप्त हो ऐसा नहीं हो सकता इसलिए गए जैसा घट आदि अपने कारण मृतिका को अतिक्रमण करके नहीं रह सकते उसी प्रकार से सारा ब्रह्मांड पर संसार वृक्ष भी अपना कारण तथा ब्रह्म को अतिक्रमण करके नहीं रह सकते ये होता है क्योंकि एक संसार भर की मृतिका में घट तो पैदा हुआ ही नहीं है है नहीं? मृत्यु के एक देश में घट उत्पन्न हुआ है तथोत यहाँ ब्रह्मिक देश में ही ये जगत भ्रांति दिखाई देता यावत ब्रह्म जगत भी उत्पन्न नहीं हुआ है है ना यावत पर क्या कहा आपने पाद्य भूतानी त्रिपद श्यामृतन नहीं? इस जगत के बारे में क्या कहा पाद विश्वाभूतानी त्रिपद श्यामृतन देवी एक पाद के समान पाद कल्पना कर ल्रह में और कहू पाद में अनंत ब्रह्मांड के लिए ब्रह्मांड नहीं एक पाद के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है बाकी तीन पाल अमृत जैसा वैसा ही रह गया अत समझ लेना है घटाने घटाधिकारी अमृत आदमी कहाँ से कर डालेगा यही है वह ब्रह्म जो तुमने पूछा था इस प्रकार से कारण भाव कारण भाव से जैसे आप समझाने कोशिश किए जी नास्तिक लोग खड़ा हो जाते हैं और आस्तिक जो तार्किक है वे भी तो खड़ा है जो कार्यवादी क्योंकि आपके बारह दर्शनों में से नौ दर्शन कार्यवादी है पूरे चारो बौद्ध दो जैन छ हो गया पांच और चार एक एक छोनो जैन में लगे कि जैन लेते हैं हम लोग जैन दर्शन चार दर्शन चार बौद्ध छ हो गया और इधर आपका एक वैशेषिक विमानसक ये तीन असतकारीवादी ये सब क्या कहते हैं अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते प्राग भाव से ही घट उत्पत्ति होता है केवल मृतिका पड़ा रहे फायदा नहीं है उस मृतिका में घट प्राग भाव जब देखोगे तभी उस प्राग भाव से ही जग उत्पन्न होता है और ये पूरा का जो कार्य नष्ट होकर शून्यता को प्राप्त हो जाता है शून्यवादी कार्य नष्ट शून्यता को प्राप्त हो गया तो असद हो गया उस असतपूर्वक ही जन्म होता है पुनः कार्य का इसलिए असत कार्यवादी मानना चाहिए और कार्यवादी तीन ही आपके पास है नहीं उसमें भी दो ही बोलना चाहिए सांख्य और योग कि यो हम लोग सत्कार्यवादी भी नहीं कह सकते वेदांति तो अनिर्वचनीय कार्यवादी अनिर्वचनीय जगत का इन माया का परिणामवाद को मानते हुए आप सत्कारिवादी मान सकते हैं जो लोग जगत का उपादान कारण माया मानते वेदांत में है ना ये तो ब्रह्म को ही मानते हैं अगर तो, है। तो नहीं नहीं ब्रह्म तो कारण ही रह सकता है कभी वो उपादान कारण नहीं हो तो माया माया का ना माया भी पूर्वी माया प्रकृति विद्या मायन तुमेश्वरम इसमें आधार पर लेकर के करके माया को उपान कारण मान लिया और माया का कार्य जगत है उस दिशा में हम लोग समय सत्कार्यवाद उसमें भी अंतर क्या है वो परिणामवाद मानते सीधा साक्षात परिणामवाद मानते हैं और हम लोग परिणामवाद नहीं मानते हैं विवर्तवाद अब वो सारे मत विद खंडन करना है भाई असत कार्यवाद तो हो नहीं सकता सत्कार्यवाद परिणामवाद नहीं हो सकता विवर्तवादी मानना पड़ेगा और विवर्त भी अनिर्वर्तमान हो वो सर्वश्रेष्ठ तो आमगी कह रहे हैं कार्य नष्टस्य कार्य क्या हो गया नष्ट हो गया तो सुनता पर असतपूर्वक जन्म इसे की जन्म हुआ तो मूल कोई मूल हो ही नहीं सकता है इसलिए मूल तो हो नहीं सकता अब कहा खड़ा कर दिया संसार वृक्ष का मूल भ्रम करके संसार वृक्ष का कोई मूल ही नहीं है असत्य ही मूल है कहो तो मूल क्या है वही नहीं वाक्य में वही असत है कुछ नहीं कुछ नहीं तो पैदा हो गया इति ता ता ऐसा नहीं हो सकता अमृता है जगतो मूलम तदेव नास्तिक ब्रह्म भाषण जिसकी विज्ञान से यह सारे मनुष्य जिस ब्रह्म ज्ञान से, से अमृत भाव को प्राप्त हो जाएंगे ऐसा आप कहते हो तदेव जगतो मूलं ब्रह्मा वही जो जगत का मूल ब्रह्म है वह नास्ती वह है तो? नहीं क्यों असत एव दम निःस कि राशत से सारा जगत पैदा हुआ है ऐसा नहीं हो सकता उसके लिए मंत्र आरंभ होता है तो मंत्रार्थ संक्षेप श्य विषाण आदि असतः समुत्पत्ति दर्शनाथ श्यवशाण आदि क्या है असत पदार्थ उन असत पदार्थ से कोई चीज पदा होता है नहीं होता हुआ देखा गया है इसीलिए जो है क्या है हाँ, सतपूर्व का तो प्रसिद्ध है बल्कि संसार में क्या प्रसिद्धि है सब पूर्व की कार्यपति देखने को मिलता है बार राजस्थान देते इसलिए मूर्तिकार होंगे का पूर्व वगैरह में आप चले जाएंगे वहां मूर्ति कलाकार बहुत लोग हैं जो एक्सपर्ट कलाकार होता है ना उसके पास जाएंगे तो बड़ा कठिनाई हो जाएगी बहुत परेशान हो जाएंगे ओ अरे घर के पास जाए तो किसी भी पत्थर पे कुछ भी बना के दे देंगे आप। आप जो फोटो दे रहे हो उसके अनुसार बने ना बने पर भरोसा नहीं है ऐसी है उठपटन कलाकार लोग बना देंगे नहाराज तो वही दिख रहे फोटो जैसी है बोल देंगे क्या करोगे आप मोटा लगे पतला बना कर वही बोला जो एक्सपर्ट कलाकार होते हैं उनको हमने देखा एक है जो राष्ट्रपति प्रसाद प्रसाद प्राप्त था गोपाल मणि वो प्रसिद्ध आदमी है हम लोग के पास गए थे छोटे मारे जो मूर्ति बनवा रहे थे वो फोटो लेगा वो चार पांच फोटो आपसे मांगेगा पहले जितनी आप देख दस दो जितने दो उसमें से जो बढ़िया लगेगा उसको जैसे बना सकता हूँ वो ले लेगा वो फोटो लेकर पत्थरों के सामने खड़ा हो पत्थर में देखेगा ये मूर्ति है नहीं कहते हैं आपको महाराज नहीं इसमें बोलता आप जितनी सुपर क्वालिटी पत्थरों के सामने सबसे पहले खड़ा हुआ किसी ने भी नहीं देखा उसको सेकेंड क्लास क्वालिटी के पत्थरों में है, जिसमें काला रेखाओं के का अंदर हो सकती है अब उसमें दिखाई दिया अब क्या करे हम लोग ने कहा इसे बनाओ जो होगा देखा जाएगा भाग्य के ऐसे हुआ कि मूर्ति जब बना वो जो अंदर जो काला रेखा था पत्थर में दोस्त थे ना वो ठीक लग जैसी पर आ गया। अरे कमाल लेकिन देखो पत्थर में भी वो मूर्ति पहले से विद्यमान उनके दृष्टिकोण में तभी वो बना पाता है था। कहता हम नहीं बना सकते उठ पटांग बने पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है बोलता नह ठीक है मैं बना दूंगा नाक गयी हो, गयी हो गया हमारी जिम्मेदारी नहीं के पतला कुछ हो दम नहीं जाना। तो मुझे दिख नहीं रहा तो मैं बनाऊंगा तो उठपू तो, तो मुझे पहले उसमें दिखनी चाहिए तो वो सत्कार्यवाद आ गया ना वो पहले उसमें है उसके लिए खोदने वाले को भी दिखाई दे रहा है उसमें है आश्चर्य उस पर एक बैठिया का जूता पहन कर मर चीज लोगों को विष्णु भगवान की मूर्ति बना रहे और विष्णु भगवान के ऊपर बैठ गया तुम तुम्हें मुझे विष्णु का मूर्ति दिखाई दे रहा है विष्णु नहीं दिख रहा है जो तो कितने बड़े बुद्धिमान आदमी अभी थोड़े विष्णु भगवान है अरे आप इसको ले जाओगे हम पूरा बनाएंगे पॉलिश कर देंगे सब होने के बाद पेंट ऊंट कर देंगे आग पिला कर दूंगा उसके बाद आप ले जाएंगे फिर जुलूस निकालेंगे गेहूं में रखेंगे पानी में रखेंगे पता नहीं क्या क्या करेंगे आप उसके बाद मंत्र मारेंगे और यहाँ ये हो बा वो हो सब प्राण प्रतिष्ठा करोगे तब नहीं सब भगवान विष्णु है तब तक हमें सर जूता पहन के बैठ के कुछ भी करें आप कुछ नहीं बोल देंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमको बुलाओगे पेंटिंग करने तब हम सर पहन के नहीं बैठेंगे तब तक बांस गाड़ के चारों तरफ बांस पर खड़े होकर पेंटिंग करूंगा नहा दो के आऊंगा शुद्ध होकर अब ऐसे नहीं अब पी करके मार रहे जैसे ये नहीं करूंगा अभी प्राण पृष्ठा नहीं है है तो विष्णु का मूर्ति लेकिन विष्णु नहीं है इतनी अकल उनके अंदर भी है अब नहीं है तारकों की, की बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई है वो कहते हैं है प्रकट होता है बोल रहा प्राग अभाव अभाव से प्रकट होता और कहते अभाव से पता नहीं हो सकता एक घड़ा बनाने वाले को इस, इस मिट्टी से घड़ा बनाओ देखेगा उसके दिमाग में भी पहले महाराज से घड़ा नहीं बनेगा बना सकते भी कोशिश भी कर रहे आप जोड़ दो नहीं घड़ा बनाओ बना सकोरा तो बना का दिमाग में तो सकोरा है वही बनाने दिमाग में फिट हो चुका संकल्प है तो वही बनते जाएगा होता है हमने एक बड़ा विलक्षण घटना देखी जो याद आती है हमारे गुरु आश्रम में एक हलवाई का है जो हम लोग को ट्रेनिंग दिया भोजन बनाना सिखाया वो एक दिन पता नहीं सर मूड उसको आ गया आज बेसन खा रहा बनाना है नाश्ता लिस्ट में लेकिन बना हुआ था चना पकाने का शनिवार अब जो है बेसन खावा कैसे बनाओगे हमने चना भी भिगा के रखा हुआ शुक्रवार को आज तुम सवेरे आके बोल रहे ने अभी पाँच बजे आके बोल रहे ने हमें तो छः बजे तक तो नाश्ता तैयार करना है, बेसन दोसन का तो चना फोला हुआ है उबालने के लिए मैंने सवेरे चार बजे से चुरा जला रख दिया उन्होंने उसको छौकरा ही तो है क्या वा? तो क्या करें उसके दिमाग में लेकिन हलवा बैठा है बेसन का हलवा अब उसने क्या करा हमने दिया उसको दो किलो बेसन चने में हम लोग बेसन बिटाल देते थे छौकरे स्वादिष्ट बन जाता है थोड़ा इसलिए वो दो किलो बेचकर दूसरा हलवा बना दिया पहले उसको बना के बाद में छौका मैंने कहा क्या क्यों किया कहते हैं, मेरे से तो चला छौका ही नहीं जाता जला जाता कुछ रुच गड़बड़ हो जाता कि दिमाग में जब तक हलवा नहीं बनेगी तब तक तो दूसरा आइटम बना नहीं सकता ऐसा ही आदमी है उस समय इतना शास्त्र ज्ञान नहीं था सब तो तो पड़े नहीं थे एक दिमाग में है, इसका मतलब देखो, जिस व्यक्ति के दिमाग में एक जब चिक करोगे तो उल्टा पुलटा कुछ रोच हो जाएगा क्या फायदा हमने चलो ठीक है सबका साथ दो चमचम चम प्रसाद बांट देंगे हलवा क्या करेंगे दो किलो हलवा चार सौ आदमी को कहा से पटेगी प्रसादी तो देनी पड़ेगी मैंने ठीक है मैं चाय चम्मच पकड़ो और गुरु जी से प्रसाद आया <laughs> एक दो -दो वो देते थे, और दो चम्मच थे थे। समस्या क्या होता है व्यक्ति के अंदर जो है ये सबसे भारी आती है यदि उसके अंदर जो चीज भाव रूपेण दिख रहा है वही कार्य उत्पन्न हो सकता है अभाव रूपण देख रहा हो और उससे भाव रूपा कार्य पैदा कर दे ये कभी नहीं हो नया एक लोगों ने मान लिया दूसरे कौन से कि वहां अभाव है घट का प्राग भाव न हो तो वो उत्पन्न नहीं हो सकता उनका कहना मिट्टी में ग, मिट्टी रहने पर भी यदि तो घट का प्राग भाव नहीं है तो घट पैदा नहीं इसलिए घट के प्रति मिट्टी कारण नहीं है मिट्टी में घट प्राग भाव कारण है ये उनका कहना और हम लोग कहना अभाव चीज ही नहीं है हम तो कहते घट मिट्टी खड़ा हुआ है मिट्टी मिट्टी मिट्टी से से ही नहीं हुआ किसने कहा असली बात तो यह है का एक संस्थान संस्थान जो उस संस्थान था करके परिवर्तन आपने कुछ कर दिया एक नया संस्थान विशेष को आपने प्रदान कर दिया उसी मिट्टी को जिसका नाम आपने घड़ा कर दिया जिससे उसी अर्थ क्रिया में अंतर पड़ गया जैसे सोना ही ंडल बन गया सं बदल गई आभूषण बदल गया उसका पहनाव के तरीका लग गया अर्थ क्रिया तो प्रयोजन उसका बदल जाता है। लेकिन है हमने संस्थान विशेष के स्वरूप परिवर्तन कर लेने से अर्थ क्रियाकारित तो बदल जाती है याद अर्थ और यादृश क्रियान्वयन होता रहा ही मृत्यु का उससे भिन्न अर्थ क्रियान्वयन हो जाता है घट मिट्टी से आप पानी नहीं ला सकते घड़े से पानी ला सकते प्रयोजन भिन्न हो गया नहीं, नहीं। इन घड़े से आप फिर दूसरा घड़ा नहीं बना सकते नहीं मिट्टी से घड़ा बन सकता है क्रियान्वयन अलग हो गया तो अर्थ क्रियाकारित रूपा जो मूल सिद्धांत भाव में उसमें फर्क पड़ गया इतना ही हुआ तो संस्थान का ही स्वरूपांतरण मात्र हुआ है कार्यांतर उत्पत्ति नहीं है इस संस्थान विशेष प्राप्ति का नाम कार्य याद संस्थान विशेष पूर्व में याद अर्थ क्रियाकारित्व लेकर विद्यमान था उससे विलक्षण संस्थान विशेषता को प्राप्त होकर के अर्थ क्रिया कारित्व के परिणाम आ जाने का नाम ही कार्य इसके अलावा कार्य कारण भाव हम मानते हैं अतव ना अभाव से भावोत्पत्ति है न भाव से भावोत्पत्ति है केवल भाव से संस्थान विशेषांतर उपस्थिति मात्र का नाम कार्य उत्पत्ति ये मुख्य वेद सिद्धांत में पहुंचते हैं विचार करते हैं इसलिए यहां पर कहते हैं कि अस, सब मूलम इसलिए इस जगत का मूल क्या होगा सप्त ही होगा तच्छ लक्षण वही इस मंत्र में प्राण के द्वारा लक्षित किया जा रहा है प्राण प्रवृत्ति क्यों प्राण शीर्ष को कह लिया कि शरीर में प्राण की प्रवृत्ति के प्रति वा चेतन ब्रह्म ही कारण चेतन तो हट जाए तो क्या रह जाएगा इसमें प्राण चलेगा चेतन है तो प्राण चल रहा है चेतन गया तो प्राण गया इदं जगत सर्व प्राण एजति निश्रित मह वज्र मुद्यतम ये तद विदुर अमृतास्ते भवन जगत सर्विस कंपनाधिकरण एक प्राण शब्द कर तो ब्रह्म निर्णय दिया वहां कंपनाधिकरण ब्रह्म सूत्र में प्रथम अध्याय तीसरे पादालीसूत्र प्राण शब्द से आप मुख्य प्राण आदि लेना चाहिए अलग अलग पक्ष है या पंचवृति के प्राण को ले लो हुँ? सब खंडन करके साथ निर्णय दिया नहीं प्रकरणानुसारण ब्रह्म का ही मामला है तो प्राण शब्द करते यहां ब्रह्म है एदंकित जगत सर्वान जो यह जो कुछ भी जगत है वह सब क्या है प्राण रूप ब्रह्म से प्रकट होकर के ही चेष्टा कर रहा है प्राण है निश्रतम प्राण रूपी ब्रह्म से प्रकट होकर के एति अपने नियमित रूप से चेष्टा कर रहा है एजती बनी कंपति इसलिए कंपनाधिकरण नाम रख दिया एजरी कंपनी है ना इसी के आधार पर कंपनाधिकरण नाम पड़ा उसका और महाध्याम महाभरंग कैसा है, भायरु, मान भायरु है। और वज्रमुद्यतम, उठे हुए वज्र के समान है सबको डरा रहा है काम करवा रहा है और उसके भय से सब काम कर रहा है। अगला मंत्र में आका कौन कौन काम कर रहे हैं सब काम उसी से चलता है उसके भय से चलता रहा है भय हनेक प्रकार की है विचार करेंगे आगे यह एकद विधो जो कोई भी मनुष्य इस ब्रह्म को जानता है ते अमृता भवंती अपने अंत की प्रत्येक प्रवृत्ति के साक्षी भूता इस ब्रह्म को जो जानता है वे निश्चित रूप अमर हो जाते हैं ये, ये ये नहीं न इसलिए बहुवचन जो मनुष्य आदि इस ब्रह्म को जानते हैं वे वे सब अमृतत्व को प्राप्त कर जाते हैं तन्ना तम कि मन यंच जगत सर्व प्राणे परस््रमणी सती है। वाया जो कुछ भी जगत है संपूर्ण सर्वम संपूर्ण जगत है आनंद ब्रह्मांड प्राण में कैसा है प्राण सती सत था था नहीं असती में नहीं है या सती में है सती कैसा है उसका क्या नाम है सत्यदार्थ का उसका नाम ब्रह्म है कौन सा है ब्रह्म अपर की पर? परस्मिन ब्रह्मणी सती तीन सौ कर दिया परब्रह्म ब्रह्म जो सतरूप है उसी में एजति कंपते तथे क्यों वहां वहां क्यों चेष्टा कर रहा है क्योंकि वहीं से तो पैदा हुआ है तगतम सत प्रचल नियम चेष्ट उसी से निकल करके उसी से उत्पन्न होकर के उसी में रह करके उसी के द्वारा है ना नस्मिन यथो वाई मारे भूतान जयंती है ना तो सीधे न बोल करके प्राण ये निस्तृतम कर दिया प्राण में ही वह ब्रह्म में ही कंप रहा है मैंने अपनी चेष्टा कर रहा है नियमित रूपे न कार्य कर रहा है और वह ब्रह्म से ही उत्पन्न होकर के ब्रह्म में ही रह करके ब्रह्म के द्वारा ही वह चेष्टा कर रहा है तीन आगे यहाँ पर यत तथा तथा निशृत निर्गतम उसी से उत्पन्न कार्य ऐसा हो कर सब ऐसा होकर प्रचलती नियमित चेष्ट नियमित रूप से लय रूपी चेष्टा करते दिखाई दे रहा है यदे जगत उत्पत्ति कारण ब्रह्म तद महदयम यह जो जगत की उत्पत्ति के कारण भूता ब्रह्म है वह महान भय रूप है महच तद भयच महचा तमदार समाज है ना महता भयम नहीं महच्छा तत्च महान होता हुआ वह भय रूप है जिससे सब भय से भी अज्ञा लेना भय का कारण है वह जिसे कहते अस्मा दिदी क्या करना है भयम् विवेक भयम ऐसा विक्रवाक्य बनेगा जिससे सब लोग भय प्राप्त कर रहे हैं और जो कि सबसे महान है वो इसलिए सब लोग भय पाते जो जितना महान होता है उससे आदमी को उतना ही भय होता है उसके सामने सब डरते हैं वज्रम उद्यतम उद्यतम इव वज्रतम जैसे मानो कोई व्यक्ति वज्र को उठा करके खड़ा है सब आदमी सब जाएगा मारे गए आज की भाषा में कहो बंदूक तो बिल्कुल के खड़ा कर दिया होगा आदमी डरेगा न मारेगा जैसा भी लोग सब डर जाएंगे जितने भी होंगे तो भी डर जाएंगे एक भी हवा में ही वो गोली चला देगा सब कहीं तो हार्ट अटैक हो जाएंगे है खत्म क्या हो तो कहते हैं कि भाई जैसा है संसार लोग में आप देखते हो वैसे है वह ब्रह्म वास्तव है भृत्या नियमित गच्छा परिवर्तन वर्तन्ते वज्र को उठाए हुए हाथ में जब मालिक खड़ा हो और अभिमुख आ रहा है पिटने के लिए निश्चित रूप से देख करके वृत्ति न होकर लो क्या करेंगे नियमित अच्छा से वर्तन थे नियमित रूप ना उसके शासन में कार्य करने में लगे रहेंगे उसके डंडे का भय ना हो तो सब उठ पठान काम करे, मनमाने करने लग जाएंगे दुनिया का सब पश्चात विश्व विशेष आदि इसने कह दिया परानुशासित होने का आदि है सब ये सब सारी दुनिया में हो जाए वह सर्वश्रेष्ठ है परानुशासित्व निकृष्ट है परानुशासन न मानकर स्वच्छंद होना वो और भी जंगली पशु है जंगली पशु स्वच्छंद होते हैं वो आदमी भी जंगली पशु मानना पड़ेगा जो स्वच्छंद है जो घरेलू पशु होता है तो डंडे के मार्ग ठीक रहता है जैसे गाय वगैरह पालते हैं तो मालिक का डंडे से डरता है कि नहीं डरता ठीक ठाक रहता है सब काम ये तो पता है पीटेंगे तो ये सर्वोत्कृष्ट होता है संसार में तो स्वानुशासित स्वानुसित स्वानुशासित कौन होता है महान योगी ज्ञानी ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता बाकी तो सब परुशासन के लायक अब हम लोग देखते थे ना कला सा दंड हमेशा लगा रहता था, था हमेशा मैंने कल एक आध सीआईडी को बनाए रखते थे मल्लेवर जी देखते देख, थे देख, पता बताओ कौन कौन आरती में आया कौन नहीं आया अब डर के मारे पांच बजे आते थे लोग वहां आरती में रिपोर्ट हो जाएगा वहां निकाल देंगे अब उनको पता लगे कौन सी आई है और देखा मल्लेवर जी भी उनके साथ सी भी चला गया है फिर तो क्या कहा आता ही नहीं आरती कितने बार हम देखे हम अकेले घंटे बजा रहे हैं नहीं नहीं रे कोई चाय में जरूर पहुंच तो ये भी ऐसे-ऐसे वैसे महात्मा थोड़ी महात्मा है अपने आप अनुसार चार बजे उठ रहे चार बजे उठ नहा दो पांच बजे तो खड़ा होना आर्थ में खड़ा होना चाहिए जहाँ आश्रम में रह जो नियमावली उसके अनुसार चलना चाहिए अब ये नहीं वो डराएंगे वो डंडा निकालेंगे वो के मारे आना ये तो प्राण पशु यार जिज्ञासु का मुक्त जिज्ञास मुक् ग्रहस्थ कुछ नहीं होता ये पशु है लेकिन हम देख रहे हैं प्राण ज़्यादा ज्यादातर अपने स्वर्ण शासित रह करके स्वयं प्रकर्तव्य पर समझ करके जो करना है समय समय पर करने वाले कितने मिलते हैं न महात्माओं में ब्रह्मचारियों में न गृहस्थों में कहीं नहीं मिलते याद दिलाते रहो बार बार बोलते रहो बार बार बोलते रहो बार बार बोलते रहो तो होते रहते हैं बार बार ढानते रहो बीच बीच में कंट्रोल करते रहो तो ठीक ठाक चल रहा है न फिर बिगड़ जाते कुत्ते का स्टेडी वाली बात। चार दिन सीधा खड़ा दीजिए होता है फिर थी वही वापस पहुंच जाता है ब्रह्म के भय से सारा संसार का जो संचालन जो चल रहा है देवी देवता वगैरह जो संसार पर चला रहे समय से वर्षा हो रही है ठंडी हो रही है सारा समय समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा उल्टा काम तभी नहीं होता समझाएंगे इस चीज को तथा चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र तारका आदि जगत सेश्वरम तारकादेश ठीक उसी प्रकार से ये जगत कैसा है चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र तारका आदि लक्षणम आदि रूपा यह जो जगत है छोटे मोटे देवता ही नहीं से ईश्वर सही भाष्यकार ने जोड़ दिया वो ईश्वर भी बाहर नहीं है वो भी ब्रह्म के दंडे के नीचे काम कर रहा है सेश्वरम जगत नियम नियमित रूप से वे कैसे क्षण अभी और विश्राम एक क्षण भी विश्राम नहीं लिए हुए काम कर छुट्टी तो दूर की बात क्षणवर का विश्राम भी नहीं थे पांचवें विश्राम कर लेते ना हम लोग हे सोने रहे हैं विश्राम तो ले रहे हैं आप ही तो तरफ देते हो महाराज तो विश्राम कर रहे हैं सोने रहे वहां से तो विश्राम भी नहीं अविश्रांत तो वर्तते है निरंतर कार्य में लय इत्युतम भवतीदोह स्वार्थ प्रवृत्ति साक्षी भूतम जो इस प्रकार से जानते हैं उस ब्रह्म को कैसे जानते हैं अपनी सारी प्रवृत्तियों का साक्षी होता है ऐसे है। जानते हैं इसलिए अभ्यास मैं इसका दृष्टा हूं लेटते हो घूमते फिरते हो खाते हो पीते हुँ। सब भाव में तैयार रखना हमेशा माइंड में बोलते रहना पड़ता है मैं खाने वाला नहीं हूं मैं खाने वाला नहीं हूं मैं, मैं खाना नहीं हूं मैं खाने का साधन हाथ नहीं हूं मैं सब का दृष्टा खाना मेरा दृश्य है खाने वाला मेरा दृश्य है खाने का साधन हाथ आधे मेरा दृश्य दृश्य है पांच भौतिक होने के नाते के है इसलिए पांच भौतिकों का कार्य है इसलिए पांच भौतिकों का ये मेरा नहीं है कई बार पहुंच चुका तीन चीज हमेशा मैं यहां नहीं हूँ यह मेरे नहीं है यह मुझमें नहीं है तीन चीज आना यह मैं नहीं हूं क्योंकि ये सब जड़ है मैं चेतन, मैं चैतन हो सकता हूं ये मेरे नहीं है ये मेरे होते मैं चेतन तो मेरे भी तो चेतन ही होना चाहिए जड़ कैसे हो गई ये इसे मेरे नहीं है किसके हैं ये पंचभूतों के हैं के पंचभूत जड़ है उनका होने के आते उनके कार्यभूत है जगत भी पंचभूतात्म तो से जड़ ही है इसलिए मेरे नहीं है ये पंचभूतों का है ये मुझमें नहीं है कहा पंचभूतों में ही है जो कार्य से जो कार्य जिस कारण से पैदा होता है वह कार्य अपने कारण में ही रहता है अतः पंचभूतों का कार्य होने के नाते ये कार्य मुदा जगत तो कहा है पंचभूतों में ही रहता है अतः मुझ में नहीं यह चिंतन निरंतर मेंटेन करना चाहिए हर विषय हर क्रियाकलाप में मैं यह नहीं हूं क्योंकि इनमें से कोई चेतन नहीं है चेतन और ये इसे यह नहीं हो सकता कभी दूसरे में यह मेरे भी नहीं है ये मेरे होते तो चेतन भगवान ने कहा से जीव वालों के जीवभूत सनातना जो मेरा अंश भी होता है वो चेतन ही तो होगा ना चेतन चेतनगंश तो चेतन होगा अचेतन कैसे हो गया इसलिए मेरे नहीं हो सकता। फिर किसके हैं पूछोगे गाना पड़ेगा पंचभूतों कहा कि पंच का? उनका कार्य है ये जिसमें उनका कार्य है यह कहा रहते हैं फिर मुझ में नहीं ये तो अपने कारण तो पंचभूतों में रहता अतः यह सब दृश्य ही है यह खाने वाला भी मेरा दृश्य है खाना भी मेरा दृश्य है खाने के हाथ वगैरह भी मेरा दृश्य है एकदार दृश्य का मैं दृष्टा हूं साक्ष त्रिपुटिया प्रवृत्ति करता करता है, ना, करता, है, करता है साधन है और क्रिया है ये तीनों त्रिपुटी जो है मेरा दृश्य मैं इसको दृष्टा हूं मैं इसको साक्ष प्रवृत्ति साक्ष्य ऐसा अपनी ही सारी प्रवृत्तियों का साक्षीभूतम एकम ब्रह्म एक ब्रह्म को एकद ब्रह्म इस ब्रह्म को ये विध हो जो लोग जानते हैं ते अमरता, अमर धर्माणस्ते ये सब अमर धर्म हो जाते हैं